लोग नहीं है लेकिन दिमाग के जोरदार है वे लोग नए नए नए बिजनेस नई नई इंडस्ट्री लगाते हैं और जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी पे रखते हैं।, हैं, हैं और उनको बढ़िया वाला मकान दे देते हैं मोटरकार दे, दे, दे, दे, दे, दे देते हैं घर में नौकर चाकर दे देते हैं बढ़िया वाला पगार एंड पर्क मौज करो और वो सुविधा के चलते इतना ज्यादा उसका गुलाम हो जाता है फिर उसके लिए बाद में बहुत समय इस प्रकार की नौकरी करी हो तो फिर वो अपना बिजनेस करना बहुत मुश्किल है उसके लिए क्योंकि साहस खो देता है और बिजनेस के लिए साहस चाहिए और ये सिक्योरिटी कॉन्शियस हो जाता है अपने अच्छी पगार है कंपनी ने बहुत बढ़िया बंगलो दिया है मोटरकार दिया नौकर चाकर दिए ये दिए वो दिए बैंक बैलेंस बढ़ रहा है वो उसी की ओर देख रहा है अंदर का साहस गया तो पढ़े लिखे लोगों को गैर पढ़े लिखे जो है वो नौकरी पे रखते हैं और कम पढ़े लिखे वो बिजनेस खैर अब तो अब धीरे धीरे धीरे पढ़ाई का महत्व बढ़ने लगा है नहीं तो कुछ साल पहले की आप देखो तो तोता भूल जाता है कि मेरे पंख जैसी कोई चीज है मैं उड़ सकता ना वो सुविधा का आदि हो गया फिर से चला जाएगा पिंजड़े में दरवाजा बंद और वो चिट्ठी खोल के तुमको बताया तो बाहर निकाला तोताराम मेरा भविष्य क्या है सर आज मेरा भविष्य बताओ तो तोताराम ने देखा मालिक की ओर और, और फिर एक चिट्ठी उठाकर चाँद से अलग कर दी तोताराम अंदर चले गए इसने चिट्ठी खोली उसमें लिखा था भविष्य बहुत उज्ज्वल है इस गोरख धंधे को छोड़ के काम पर लग जा तेरा भी भविष्य उज्जवल है मेरा भी भविष्य उज्जवल है तो कई लोग बहुत दैववादी भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं या तो देववादी होते हैं या दैववादी होते हैं और तब श्री कृष्ण कहते हैं न देववादी ज्यादा बनो न दैववादी बनो कर्म पर भरोसा रखो कर्मणा जायते जंतु कर्मणव बिलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणवाभिपद्य श्री कृष्ण की फिलोसॉफी और नंद बाबा और बड़े बुजुर्ग जो भी कह रहे थे बहुत विनम्रता के साथ अपनी असहमति कृष्ण ने प्रकट की और आपको अपनी असहमति प्रकट करने का पूरा अधिकार है Sir, कह दिया श्री कृष्ण आई रिस्पेक्ट यू डैड बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री विथ यू आप लोग कहते हो इंद्र सबको जीवाते हैं न कर्मणा जायते जंतु कर्मणा ही विलियत कर्म से ही जीव का जन्म है कर्म से ही उसकी मृत्यु है कर्म के चलते ही वह सुखी होता है दुखी होता है भय क्षेम सब कर्म के चलते इसलिए आदमी को अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखना चाहिए अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए वट अ फिलोसॉफी आपको नहीं लगता कि आज के समय में लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं इसी बात को मानते हैं और श्री कृष्ण ने कहा जिन देवताओं को तुम लोगों ने देखा नहीं उन देवताओं के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो और जो प्रत्यक्ष देव है उन देवों को तुम इग्नोर कर रहे हो उनकी उपेक्षा कर रहे हो वो देव कौन है बोले ये गोवर्धन ये गाय ये तुम्हारे गुरुजन गोवर्धन का यज्ञ करो साहब यह पहाड़ों की पूजा नहीं है यह प्रकृति की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं। जिस प्रकृति से तुम्हारा यह शरीर बना है यह गोवर्धन गोवर्धन शब्द का एक अर्थ है गो माने इंद्रिया वर्धन इंद्रियों की वृद्धि जिसमें होती है वह गोवर्धन शरीर पैदा हुए हम तो कितने थे कितने से थे और अब देखो पैदा हुए तो हम जितने थे उससे तो हमारा हाथ बड़ा हो बढ़ गया सभी इंद्रियों की जिसमें वृद्धि हुई वह गोवर्धन यानी देह इसकी पूजा करो गोवर्धन प्रकृति की पूजा करो शरीर प्रकृति का रूप है जिन पांच महाभूतों से तुम्हारा शरीर बना है उन्हीं पांच महाभूतों से तुम्हारा शरीर टिकता भी है पृथ्वी न हो तो तुमको कौन धारण करे अन्न कौन दे कैसे जियोगे पानी ना हो बिना पानी के कैसे जियोगे जल तो जीवन है यदि तेज ना हो अग्नि ना हो तो शरीर टिकेगा नहीं ठंडा होने लगता है साहब शरीर तो कहते हैं अरे भाई ठंडे हो रहे घिसने लगते हैं तलवे बलवे सब हाथ के और पांव के कहीं चले न जाए शरीर में अग्नि है बिना अग्नि के जियोगे नहीं गर्मी है शरीर में बिना वायु कैसे जियोगे फेफड़े में क्या भरोगे सांस कैसे लोगे तो बिना आकाश तुम्हारी गति कहां होगी आकाश है तो अवकाश है यहां से वहां जाने का वहां से यहां आने का गति आकाश में ही है तो पांचों महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना है इस शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हीं पंच महाभूतों की आवश्यकता होती है तो भैया यह आकाश देव है वायु देव है सूर्य अग्नि देव है जल वरुण देव है पृथ्वी माता है उन सबकी पूजा करो ये प्रत्यक्ष देव हैं आपो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितिया देवता यह सूर्य प्रत्यक्ष देव है चंद्रमा प्रत्यक्ष देव है जल वरुण प्रत्यक्ष देव है पृथ्वी माता है भूमिय ही नम भूमि की नमः, पूजा करो अग्निदेव है वायुदेव इन सब की पूजा करो और इनकी पूजा करने का मतलब क्या है भूमि की पूजा का मतलब क्या है भूमि के ऊपर गंध पुष्प डालना और गंध पुष्प सब तो भूमि के पास ही है उसी ने तुझको दिया तू तु उस पे क्या डालेगा ठीक है हम भावना करते हैं गंदाक्षत पुष्प डालकर भूमि पर और भूमि की पूजा करते हैं भूमि से लेकर भूमि को देते हैं और भूमि की पूजा करते हैं उसमें क्या देते हैं क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन भूमि के प्रति जो आपका पूज्य भाव है वह महत्वपूर्ण तो है वास्तव में भूमि की पूजा क्या है कि तुम गंदगी ना करो तुम कचरा इधर उधर न फेंको चलते चलते तुम पान की पिचकारियां ना छोड़ो थूकते न जाओ यही भूमि माता का पूजन है जल वरुण देव उसकी पूजा का मतलब क्या है कि तुम जल को प्रदूषित न करो नदियों की धारा को निर्मल बहने दो उसमें गंदगी न छोड़ो शहर की गंदी नालियां नदियों में छोड़ रहे हो गंगा नहाने लायक नहीं रह गई अभी हमने सुना कि गोमती तो थोड़ा अभी कुछ सरकार ने कुछ उस दिशा में काम किया और थोड़ी निर्मल बनी तो कितनी प्रदूषित थी जमुना कितनी प्रदूषित है और नदियों को हम माता कहते हैं गंगा मैया यमुना मैया नर्मदा मैया कितनी गंदगी हम है हिंदुस्तानी हम है हिंदू हमारे ऋषियों ने हमको ये सब बातें बताई है लेकिन हमारा ध्यान केवल कर्मकांड और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने में ही हमारा हिंदुत्व सीमित हो गया लेकिन इन उपदेशों की ओर हम ध्यान नहीं देते जो मूल बातें हैं ऋषियों का जो संदेश है उसको हम पकड़ते नहीं जल को प्रदूषित करना वरुण देवता का अपमान पृथ्वी पर गंदगी करना इधर उधर थूकना पृथ्वी माता का अपमान वायु देवता की पूजा करने का मतलब है वायु को प्रदूषित न करो जीवन शैली ऐसी बनाओ कि वायु प्रदूषित न हो जिस वायु को तुम अपने फेफड़ों में भर रहे हो उसको प्रदूषित करोगे तो तुम्हारे ही अस्तित्व पर खतरा है यह संदेश है ऋषियों का पेड़ों को न काटो पता है हमारे हमारे धर्मशास्त्रों में अकारण वृक्षत को पाप बताया है अकारण वृक्षत पाप है क्यों बोले ये जो वृक्ष है वो भगवान के शरीर के रोम है रोम को खींचो कितना कष्ट होता है, ये रोम है वृक्ष छेदन नहीं वो पाप की श्रेणी में आता है, तो भाई मेरे इस प्रकार से अग्नि देव की पूजा करो वो अग्नि देव वेदिका में ही रहने चाहिए आरती उतारो जरूर लेकिन फिर दिया कहां रखते हो आरती की थाली कहां रखते हो वो सोचो अन मत रखो कहीं आग लग सकती है हमने देखा कहीं पंडित लोग आरती तो यूं जलाते हैं और फिर तिली फेंक देते हैं कहीं भी अरे भाई नीचे कपड़ा है मेरे लाल तू तो सोच आग लग सकती है लगातार सावधान रहो जो अग्नि जीवन के लिए जरूरी है वही तुम्हारा जिन जीवन छिन भी सकती है सावधान रहो इलेक्ट्रीशियन को चाहिए कि एक एक वायर को फिर जहां जॉइंट हो वहां पट्टी लगाए एक एक ठीक से देखें ये फायर हेजार जितनी भी चीजें हैं उस और पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए और हम उस और जागृत नहीं हैं और फिर बड़े बड़े समारोहों में कभी कभी दुर्घटना घटती है और हम सुनते हैं कि कई लोग जल मर गए कहीं शादी के मंडप में कहीं किसी धार्मिक आयोजन में और हम लापरवाही बरतते हैं इसलिए हर स्तर पर चाहे वो मंडप वाला हो चाहे इलेक्ट्रिक का काम करने वाला हो चाहे हमारे सभी आयोजक हों, सभी ने मिलकर हर स्तर पर लापरवाही कहीं नहीं योग कर्म सु कौशल कर्म में कुशलता ही योग है अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा करो तो सब लोग आरती तो लेते हैं यो यो यो लेकिन फिर अभी एक जगह हमने देखा कि स्वागत में नहीं वो आठ फिट की वो थी रास्ता जैसा बना था क्या लोगों में भाव है तोरण सजाए थे रंगोलियाँ सजाई थी और दोनों तरफ पूरे दिए की लाइन बनाई थी और बहने माताएं सब स्वागत करने आई बढ़िया बढ़िया वो वही लहंगा पहन करके और साड़ियाँ पहन करके और आरती वारती और इतनी भीड़ अब सब लोग जा रहे मैं रुक गया मेरे घर मैं नहीं आऊँगा क्या हुआ भाई जी मैंने कहा पहले दिए हटाओ क्या हुआ आपके स्वागत में रखे मैंने मैंने देख लिया मैंने कहा अब हटाओ अब ये इतनी महिलाएं कोई लहंगा पहन करके इतनी बनी ठनी सजी धजी और सबका ध्यान है फूल उड़ाने में और हमारी और, और कहीं किसी को दिए कि वो लग गई लो किसी को पता भी नहीं पहले अब हो गया दिए अब दिए हटाओ तब आऊंगा अंदर तो सावधानी हर छोटी चीज पर जागृत रहो लापरवाही न बर तो, ये बहुत आवश्यक है अग्निदेव है लेकिन न छोड़े। वो अखंड दिया जलाती है बहनें वो कौन रात में फिर अब लोग क्या करते हैं कब वो अखंड दिया जलाती है ना रात भर ध्यान रखना पड़ता है तो एक बहन जागती रहती है या तो वहां सोती रहती है वह तो समय समय पर देखती है अखंड है कि नहीं उसमें केवल अखंड है कि नहीं यही नहीं देखना है लेकिन अनएटेंडेड ना रहे जब दिया जल रहा है तो किसी को साथ में रहना सावधानी भी है तो जो भी रीति रिवाज बने हैं जो विधियां बनाई हैं हमारे ऋषि मुनियों ने उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन है तो प्रकृति की पूजा करो गोवर्धन की पूजा प्रकृति की पूजा और इसमें इकोलॉजी है पर्यावरण की रक्षा की बात गोवर्धन पूजा में आज पर्यावरण एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर के दुनिया के सामने है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ऋतुओं का चक्र डिस्टर्ब होने लगा है कभी भी बारिश शुरू हो जाती है जहां बहुत ठंड पड़ रही थी वहां जोरों की गर्मी पड़ती है जहां गर्मी पड़ रही थी वहां कभी स्नोफॉल होता ऋतु चक्र को हमने डिस्टर्ब कर दिया पर्यावरण की बड़ी समस्या तब उसका समाधान श्री कृष्ण की इस लीला में इस फिलोसॉफी में गोवर्धन लीला को आप केवल पर्वत की पूजा करना और छप्पन भोग धर देना उसी तक सीमित मत रखना यह कर्मकांड हो जाएगा उसमें जो एक दर्शन है श्री कृष्ण का उसको देखने की आवश्यकता है तो यह प्रकृति की पूजा है यह पर्यावरण की रक्षा की बात है। और छप्पन भोग क्यों बोले देह गोवर्धन है साहब छप्पन भोग की किसको जरूरत पड़ती है इसी को और श्री कृष्ण कहते हैं शैलोश्मी मैं ही गोवर्धन हूं मैं ही पर्वत हूं कहकर के भगवान भागवत में लिखा है कि वो खाने लगे अब तुमको लगता है कि पर्वत कैसे खाएगा भैया इस गोवर्धन में सबकी आत्मा श्री कृष्ण है और जब तक वो है तभी तक इसको छप्पन भोग की जरूरत पड़ती है जब भोजन करने बैठे हो श्री कृष्ण ही खा रहे वे ही पचा रहे जब श्री कृष्ण वह चैतन्य निकल जाएगा फिर छप्पन भोग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर मरा हुआ आदमी बीवी से नहीं कहता एक कप चाय बना दे फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती न प्यास न भूख फिर कोई लड़ाई नहीं कि आज तो सब्जी ठीक नहीं बनी इस गोवर्धन में देह रूपी गोवर्धन में सबकी आत्मा ही श्री कृष्ण है वे ही सबके भीतर रहते हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठी ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया छप्पन भोग की इसको जरूरत पड़ती है गोवर्धन की पूजा का एक मतलब है अपने देह की पूजा अपने शरीर की पूजा क्यों शरीर साधन है और हमारी संस्कृति में केवल साध्य को ही पूज्य नहीं माना हमने साधन को भी पूज्य माना साल में एक बार क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, दशहरा क्षत्रिय अपने शस्त्रों की पूजा करते अपारी चोपड़ा पूजन करते अपने तराजों की पूजा करते हैं लेखक अपने लेखने की पूजा करें और इन सब की पूजा करने का मतलब है कि इसका कभी दुरुपयोग ना हो इनसे कभी गलत काम ना हो शस्त्रों से गलत काम ना हो शस्त्र इसलिए है कि हम राष्ट्र की रक्षा में इसका उपयोग करें शस्त्र इसलिए है कि हम निर्बलों की रक्षा के लिए इसका उपयोग करें शस्त्र इसलिए है कि हम अत्याचार और अन्याय जहाँ हो रहा हो उसका प्रतिकार करें शस्त्र की पूजा शस्त्र का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे ये भाव आता है इससे लेखक अपनी लेखनी की पूजा करे एक पत्रकार एक साहित्यकार कि हम इस लेखनी से सदा सत्य की ही अर्चना करें पत्रकार है तो न किसी की चापलूसी न किसी की व्यर्थ निंदा वह राग और द्वेष से रहित होकर पत्रकारिता करे तो उसकी पत्रकारिता एक यज्ञ है जब लेखनी पत्रकार की लेखनी राग और द्वेष से युक्त हो जाती है तो फिर जो शब्द निकलते हैं उससे वरना साहब कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है तो वो तटस्थता वो केवल राष्ट्र राज्य और प्रजा के ही कल्याण की बात साहब पत्रकारिता है कथाकार है कलाकार है साहित्यकार है ये सब बिजनेस नहीं है ये मिशन है उससे उनको जो मिलता है उनकी रोजी रोटी चलती है बट दैट इज बाय प्रोडक्ट इन लोगों ने जो अपना काम करना है कि मिशन के साथ करना इट्स अ मिशन उन्होंने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपने आप को समर्पित किया व्यासपीठ कोई व्यवसाय नहीं है जिस दिन कथाकारों ने इसको व्यवसाय बना दिया गई कथा और कथाकार दोनों की महिमा और इससे जो मिलने वाला संभवित जो फायदा हो हो सकता था वो नहीं होगा और केवल कर्मकांड रह जाएगा खाए पिए मौज किए तालियाँ बजाए नाचे गाए हो गई कथा लेकिन जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हम जहाँ थे वहाँ से आगे नहीं बढ़े हमारे भीतर कोई नया प्रकाश नहीं हमारी जिंदगी में कोई नई ऊर्जा हमको नहीं मिली एक नई दिशा हमारे लिए नहीं खुली जो हमें कल्याण की ओर ले जा सकती थी व्यवसाय नहीं है ये मिशन है पत्रकार कलाकार कथाकार कलाकार इसलिए मैं क्या करता हूं हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है सत्यम शिवम सुंदरम की और उस अवधारणा को चरितार्थ करने की जिम्मेदारी इन तीनों संस्थाओं पर है पत्रकार कथाकार कलाकार पत्रकार सत्यम की उपासना करता है कथाकार शिवम की और कलाकार सुंदरम की ये तीनों हो पा सके प्रजातंत्र है हमारे यहां प्रजातंत्र में सरकार कैसी होनी चाहिए ये तीन कार है पत्रकार कथाकार और कथाकार से मेरा मतलब है संपूर्ण धर्म जगत धर्मगुरु जो उपदेशक है वे सभी उनका एक प्रभाव है समाज पर लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा है लोग धर्मगुरुओं को सुनते हैं बहुत श्रद्धा से सुनते हैं गंभीरता से सुनते हैं पत्रकार जो लिखते हैं मीडिया जगत के चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो उसका अपना एक प्रभाव है लोग देखते हैं पढ़ते हैं उन खबरों को और तदनुसार उनकी एक सोच बनती कलाकार जो दिखाते हैं फिर चाहे सिनेमा हो टीवी हो चाहे हमारे साहित्यकार ललित कला जो कवि मनीषी हैं या जो साहित्यकार लिखते हैं उसका एक प्रभाव है वे प्रभाव छोड़ के जाते हैं ये तीनों मिशनरी स्पिरिट से काम करें तो ये तीनों कार है पत्रकार कथाकार कलाकार और एक चौथी कार है सरकार लेकिन प्रजातंत्र में हम सरकार की फिक्र न करें क्योंकि सरकार वैसी बनेगी प्रजातंत्र में जैसी प्रजा बनाएगी लेकिन प्रजा को कैसा बनाना है वो ये तीनों कार मिलकर के नक्की करें पत्रकार कथाकार और कलाकार प्रजा की सोच को घड़ने का काम इन तीनों संस्थाओं पर है ये तीनों संस्थाएं यदि भ्रष्ट हो जाएंगी गिर जाएंगी इसको व्यवसाय बना लेंगी केवल पैसे के लिए काम करेंगी ये तीनों संस्थाएं तो फिर समाज को कोई बचा नहीं सकता फिर सरकार को आप ठीक नहीं कर सकते सरकार को सीधे ठीक करने की कोशिश नहीं होती इनडायरेक्टली प्रजा के माध्यम से ठीक करना प्रजा की सोच को बनाना प्रजा की सोच को बदलना ये इन तीनों कार ये जो तीन संस्था वाले हैं उन पर जिम्मेदारी है, और वे कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक ताकत है तो साहब ये बहुत बहुत आवश्यक है देह साधन है इसकी पूजा करो अब शरीर की पूजा का मतलब क्या है शरीर की पूजा का मतलब है शरीर को स्वस्थ और सशक्त बना रहे इस तरह से रहो साब सुबह में आप जॉगिंग पर निकलते हो यह भी शरीर की पूजा है इस देह गोवर्धन की पूजा है। भूख लगी तब उसको खाना खिलाया छप्पन भोग देह गोवर्धन की पूजा सुबह में स्नान कराया अच्छी तरह से ब्रश किया दांत ठीक से साफ किए पान मसाला और गुटका और न जाने क्या क्या खाते कैसा मुंह बना के बिगाड़ के रखा है, दांत काले हो गए मुंह से बास आ रही है ये गोवर्धन क्या अनादर है यही गोवर्धन है सब ठीक से ब्रश करो ठीक से दांत साफ करो शरीर की सफाई ठीक से करो जॉगिंग करो व्यायाम करो योग करो प्राणायाम करो शरीर स्वस्थ बना रहे सुंदर बना रहे और सशक्त बना रहे ये गोवर्धन की पूजा है क्योंकि तो शरीर स्वस्थ है यह सबसे पहला सुख है वो नहीं है तो सारे सुख तुम्हारे लिए बेकार है गोवर्धन की पूजा करो देखा है ना आपने वहां गोवर्धन का श्रृंगार करते हैं गिरराज जी का श्रृंगार करते हैं हाँ इसका भी श्रृंगार करते है बनो ठनो मस्त रहो यार धोए हुए कपड़े बढ़िया बढ़िया वाले वस्त्र सूटेड बूटेड, बन ठन के थी फिर फुस फुस निकल करके ये क्या दुर्गंध मार रहे हो जहां जाते हो कोई नजदीक जाए छी कैसा ऐसा दुर्गंध ऐसे नहीं नहा धो करके स्वच्छ धुले हुए कपड़े एटिकेट रहो यार तुम्हारे चरित्र को भी ऐसा बनाओ कि चरित्र से सुगंध आए। दो प्रकार के लोग होते हैं ना कहीं ऐसे होते हैं वे जहां जाते हैं वहां आनंद होता है कहीं ऐसे भी होते हैं वे जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है तो ऐसे बनो कि तुम जहां जाओ वहां आनंद तुम्हारे वहां पहुंचते ही आए, अब मजा आएगा ये आए सभी के मुंह पे हंसी प्रसन्नता तुम्हारे जाते ही ऐसे बनो और कहीं ऐसे भी होते हैं वे जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है ये गया अब मजा आएगा ऐसे मत बनो किसी के होंठों पे मुस्कुराहट रख दो उस मुस्कुराहट का कारण बनो ऐसा अपना चरित्र बनाओ हम्म, जिंदगी जीने लायक है लेकिन उसको कैसे जिए कथा सिखाती है तो गोवर्धन की पूजा करो गायों की पूजा गायों का यज्ञ गाय और गायों के वंश का संरक्षण और संवर्धन गाय उस जमाने में अर्थव्यवस्था की आधारशिला थी तो गायों को बढ़ाना यह अर्थ को बढ़ाना है संपत्ति को बढ़ाना है वेल्थ क्रिएट करना है ग्रोथ इज लाइफ गायों के यज्ञ में इकोनॉमी है गोवर्धन के यज्ञ में इकोलॉजी गायों के यज्ञ में इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए समृद्ध बनो दरिद्र मत बने रहो गरीब मत बने रहो गरीबी से प्रेम मत करो गरीबों से प्रेम करो जिस राष्ट्र में लोग गरीबी से प्रेम करेंगे वह राष्ट्र आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता क्रिएटवेल्थ ग्रोथ इज लाइफ समृद्ध बनो लेकिन जैसा याद दिलाया था फिर से कहूं सोने की द्वारका बनाओ सोने की नगरी बनाओ लेकिन नीति की नींव पर खड़ी करो वो द्वारका हो लंका ना हो सावधानी रखो और फिर गरीबों से प्रेम करो सोने की द्वारका भले ही बनाओ लेकिन सुदामा के लिए तुम्हारे घर के द्वार खुले रखो उसका स्वागत करो उसको गले लगाओ और उन सुदामाओं की सहायता करो तो इस तरह से कि उसको अपने उपकार के बोझे के नीचे कुचल के मार मारवट डालो उसके गौरव की रक्षा करते हुए उसकी सहायता करो मैत्री हो तो ऐसी एक मित्र का फोन आया कि भाई मैं लड़की की शादी रखी है और तेरे पास आ रहा हूं कुछ काम से और निमंत्रण भी देना है बोले आ जाओ तो मित्र आ गया उसने निमंत्रण पत्रिका दी फिर रो दिया बोले क्या हुआ बोले शादी तो निश्चित हुई है लेकिन यार बड़ी समस्या में हूं पैसे की व्यवस्था नहीं हुई इस महंगाई के जमाने में इतने छोटे से पगार में बड़ी मुश्किल से अपना पूरा कर रहा हूं थोड़ा पैसा बेटी की शादी के लिए बचा के रखा भी था लेकिन पत्नी ऐसी बीमार हो गई और उसका इलाज लंबा चला ऑपरेशन कराना पड़ा सारी बचत पूंज